भागवत श्रीमदभागवतपुराण दशम स्क्रिंशोध्या व्रज यात्रा श्रीशु कुम प्रवरो मंत्री कृष्ण से बृहस्पति साक्षाउव बुद्धि तपुखदेवजी कहते हैं परीक्षित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 ता मन मनस्का मत प्राण मदर्थे तख्तिका मातमता मदर्थे भर्म्य हम प्यारे उद्धव गोपियों का मन नित्य निरंतर मुझ में ही लगा रहता है उनके प्राण उनका जीवन उनका सर्वस्त्र मैं ही हूँ मेरे लिए उन्होंने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 प्रतीक्षण मेरे लिए उत्कंठित रहती है धार्येण प्राय प्राणा कथन चन प्रत्यागमन संदेश मरात्मिका मेरी गोपिया मेरी प्रेयसिया इस समय बड़े ही कष्ट और यत्न से अपने प्राणों को किसी प्रकार रख रही हैं मैंने उनसे कहा था कि मैं आऊंगा वही उनके जीवन का आधार है उद्धव और तो क्या कहूं मैं ही उनकी आत्मा हूं वे नित्य निरंतर मुझ में ही तनमय रहती हैं है संदेश आदा यथ मारुह्य प्रयो नंद गोकुलम श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित जब भगवान श्री कृष्ण ने यह बात कही तब उद्धव जी बड़े आदर से अपने स्वामी का संदेश लेकर रथ पर सवार हुए और नंदगांव के लिए चल पड़े प्राप्त हो नजम श्रीमान सन्नयान प्रविशताम पशू नाम खुरेणुवी परम सुंदर उद्धव जी सूर्यास्त के समय नंद बाबा के ब्रज में पहुंचे उस समय जंगल में गंवे लौट रही थी उनके खुरों के आघात से इतनी धूल उड़ रही थी कि उनका रथ ढक गया था धावन्ते वितार्थेना सुबस्तान ब्रजभूमि में ऋतुमती ब्रज गौ के लिए मतवाले सांड आपस में लड़ रहे थे उनकी गर्जना से सारा ब्रज गूंज रहा था थोड़े दिनों की व्यापी हुई गौवें अपने थनों के भारी भार से दबी होने पर भी अपने अपने बछड़ो की ओर दौड़ रही थी इतो विल सफेद रंग के बछड़े इधर उधर उछल कूद मचाते हुए बहुत ही भले मालूम होते थे गाय दुहने की घर घर ध्वनि से और बासुनियों की मधुर टेर से अब भी व्रज की अपूर्व शोभा हो रही थी शुभानी फल कृष्ण स्वांकृता गोपी भि गोपी च विराजित गोपी और गोप सुंदर सुंदर वस्त्र तथा गहनों से सज धज कर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 चारोर मन पंक्तिया फूलों से लद रही थी पक्षी चहक रहे थे और भौरे गुंजार कर रहे थे वहां जल और स्थल दोनों ही कमलों के वन से शोभामान थे और हंस बतख आदि पक्षी वन में विहार कर रहे थे तमागतम समागम्य कृष्ण सरम प्रियम नंद प्रीत परिसदेव धिया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 समय पर उत्तम अन्न का भोजन कराया और जब वे आराम से पलंग पर बैठ गए सेवकों ने पांव दबाकर पंखा झलकर उनकी थकावट दूर कर दी कंग महाभाग सखान सूर नंदन आस्ती कुशल्य पत्या मुक्त सुहृद्य तब दंद बाबा ने उनसे पूछा परम भाग्यवान उद्धौ जी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 कि अपने पापों के फल फलस्वरूप पापी कंस अपने अनुयायियों के साथ मारा गया क्योंकि स्वभाव से ही धार्मिक परम साधु यदवंशियों से वह सदा द्वेश करता था अपि स्मरती न कृष्णो मात्रम श्रीद सखिन गोपान वृज चात्मनाथम गाव वृन्दावनम गिरी अच्छा उद्धव जी श्री कृष्ण कभी हम लोगों की भी याद करते हैं या उनकी माँ है स्वजन संबंधी है सखा है गोप है उन्हीं को अपना स्वामी और सर्वस्व मानने वाला यह व्रज है उन्हीं की गवे वृंदावन और यह गिरिराज है क्या वे कभी इनका स्मरण करते हैं अप्या गोविंद स्वजन सकृदी तुम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 उद्धौ जी श्री कृष्ण का हृदय उदार है उनकी शक्ति अनंत है उन्होंने दावा नल से आंधी पानी से वृषासुर और अजगर आदि अनेकों मृत्यु के निमित्तों से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 आदि का स्मरण करते रहते हैं और उनमें इतने तन्मय रहते हैं कि अब हमसे कोई काम काज नहीं हो पाता सरि मनोदेशान मुकुंदूषितान आक्रीड़ा न छमाणा नाम मनो यादी तदात्मताम् जब हम देखते हैं कि यह वही नदी है जिसमें श्री कृष्ण जल क्रीड़ा करते थे या वही गिरिराज है जिसे उन्होंने अपने हाथ पर उठा लिया था ये वे ही वन के प्रदेश हैं जहां श्री कृष्ण गौवे चलाते हुए बाँसुरी बजाते थे और ये वे ही स्थान है जहां वे अपने सखाओं के साथ अनेकों प्रकार के खेल खेलते थे और साथ ही यह भी देखते हैं कि वहां उनके चरण चिन्ह अभी मिटे नहीं हैं तब उन्हें देख हमारा मन श्री कृष्ण हो जाता है मन्ये कृष्णम च रामम चाप्ता मधर था गर्गस् वचनम यथा इसमें संदेह नहीं कि मैं श्री कृष्ण और बलराम को देवशिरोमणी मानता हूँ और यह भी मानता हूँ कि वे देवताओं का कोई बहुत बड़ा प्रयोजन सिद्ध करने के लिए यहाँ आए हुए हैं स्वयं भगवान गर्गाचार्य जी ने मुझसे ऐसा ही कहा था कंसम पशनीवा मृगा जैसे सिंह बिना किसी परिश्रम के पशुओं को मार डालता है वैसे उन्होंने खेल खेल में ही दस हजार हाथियों का बल रखने वाले कंस उसके दोनों अजय पहलवानों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 एक हाथ से सात दिनों तक गिरिराज को उठाए रखा था तो ने यही सबके देखते देखते खेल खेल में उन्होंने प्रलम्ब धेनुक अरिष्ट त्रिणावर्त और बक आदि उन बड़े बड़े दैत्यों को मार डाला जिन्होंने समस्त देवता और असुरो पर विजय प्राप्त कर ली थी श्री शु कुमृत्य संस्मित्य संस्मृत्यानंद कृष्ण अनुरक्त अत्युत कंठो भवतृषि प्रेम प्रसर विखदेव जी कहते हैं परीक्षित नंद बाबा का हृदय यो ही भगवान श्री कृष्ण के अनुराग रंग में रंगा हुआ था जब इस प्रकार वे उनकी लीलाओं का एक एक करके स्मरण करने लगे तब तो उनमें प्रेम की बाढ़ ही आ गई, वे गईल हो गए और मिलने की अत्यंत उत्कंठा होने के कारण उनका गला रूंध गया वे चुप हो गए यशोदावर मानी पुत्र चरितान श्रंत्यवास्त्राक्षने धरा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 उद्धव जी नंद बाबा और यशोदा रानी के हृदय में श्री कृष्ण के प्रति कैसा अगाध अनुराग है यह देखकर आनंद मग्न हो गए और उनसे कहने लगे उद्धव उद्धवू नामी हमान खिल गुरता उद्धव जी ने कहा हे मानद इसमें संदेह नहीं कि आप दोनों समस्त शरीर धारियों में अत्यंत भाग्यवान है सराहना करने योग्य है क्योंकि जो सारे चराचर जगत के बनाने वाले और उसे ज्ञान देने वाले नारायण है उनके प्रति आपके हृदय में ऐसा वात्सल्य स्नेह पुत्र भाव है ए तो च विश्व रामो मुकुंद पुरुष प्रधानमूते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 मनुष्य का सा शरीर ग्रहण करके प्रकट हुए हैं उनके प्रति आप दोनों का ऐसा सुदृढ़ व है। फिर महात्माओं आप दोनों के लिए अब कौन सा शुभ कर्म करना शेष रह जाता है आगमी सत्य दीर्घे न काले नृज मच्युत प्रियम विधा सते भगवान सात्वता भक्त वत्सल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 और आपके पास आकर कहा कि मैं ब्रज में आऊंगा उस कथन को वे सत्य करेंगे माखिद्यतम महाभागव दक्षत कृष्ण मंथ के अंतर आस्ते ज्योति नंद बाबा और माता यशोदा जी आप दोनों परम भाग्यशाली हैं खेद न करें आप श्री कृष्ण को अपने पास ही देखेंगे क्योंकि जैसे कर, कास्ट में अग्नि सदा ही व्यापक रूप से रहती है वैसे ही वे समस्त प्राणियों के हृदय में सर्वदा विराजमान रहते हैं न्यासे प्रिय कस्य प्रियो वान नोतमो नाधमो ना समान सीवा एक शरीर के प्रति अभिमान न होने के कारण न तो कोई उनका प्रिय है और न तो अप्रिय वे सब में और सबके प्रति समान समान है इसलिए उनकी दृष्टि में न तो कोई उत्तम है और न तो अधम यहाँ तक कि विषमता का भाव रखने वाला भी उनके लिए विषम नहीं है न माता न पिता तस् न भार्या न सुतादेह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 इस लोक में उनका कोई कर्म नहीं है फिर भी वे साधुओं के परित्राण के लिए नीला करने के लिए देवाधि सात्विक तामस एवं मनुष्य आदि मिश्र योनियों में शरीर धारण करते हैं सत्तम रजस्तमिति भजते निर्गुणो निर्गुण गुणान क्रीडन्दि तो गुण्यवती हंत भगवान अजन्मा है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 अपना मैं समझ लेने के कारण जीव अपने को कर्ता समझने लगता है यो यो आत्म जो भगवान श्री कृष्ण केवल आप दोनों के ही पुत्र नहीं है वे समस्त प्राणियों के आत्मा पुत्र पिता माता और स्वामी भी हैं। दृष्टम शुतम परमार्थभूतः। बाबा जो कुछ देखा या सुना जाता है वह चाहे भूत से संबंध रखता हो वर्तमान से अथवा भविष्य से स्थावर हो या जंगम हो महान हो अथवा अल्प हो ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है जो भगवान श्री कृष्ण से पृथक हो बाबा श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसे वस्तु कह सके वास्तव में सब वे ही है वे ही परमार्थ सत्य है एवं निशा ब्रहुत व्यतीता नंद से कृष्णानुचर राजोप्य समुत्था दीपान परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के सखा उद्धव और नंद बाबा इसी प्रकार आपस में बात करते रहे और वह रात बीत गई कुछ रात शेष रहने पर गोपिया उठी दीपक जलाकर उन्होंने घर की दहलियों पर वास्तुदेव का पूजन किया अपने घरों को झाड़ बुहार का साफ किया और फिर दही मचने लगी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 निरस्यते मंगलम उस समय गोपिया कमलनेन भगवान श्री कृष्ण के मंगल में चरित्रों का गान कर रही थी उनका वह संगीत दही मथने की ध्वनि से मिलकर और भी अद्भुत हो गया तथा लोक तक जा पहुंचा जिसकी स्वर लहरी सब और फैल फैलकर दिशाओं का अमंगल मिटा देती है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 प्यारे श्याम सुंदर को यहाँ से मुचुरा ले गया था किम सांक किसी दूसरी गोपी ने कहा क्या अब वह हमें ले जाकर अपने मरे हुए स्वामी कंस का पिंडदान करेगा अब यहाँ उसके आने का और क्या प्रयोजन हो सकता है ब्रजवासिनी स्त्रियां इसी प्रकार आपस में बातचीत कर रही थी कि उसी समय नित्य कर्म से निवृत्त होकर उद्धव जी आ पहुँचे इसी बद्भागुते महापुराणे पारमसा चयतायाकंधे पूर्वाधे नंद शोकाप नयनमशोध्याय